संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व सर्पों के जन्म की कथा सोनक जी ने प्रश्न किया सुतनंदन उग्र सर्वा अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ जिन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ उग्र सर्वाजी ने कहा आयुष्मन मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है वही आप लोगों को सुनाता हूँ सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी कद्रु और विनता उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था कश्यप अपनी पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो कद्रु ने कहा एक हजार समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों विन्ता बोली तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रू के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हों कश्यप जी ने एवं वस्तु कहा दोनों प्रसन्न हो गई सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जीवन में चले गए समय आने पर कद्रु ने एक हजार और विनता ने दो अंडे दिए दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रू के तो हजार पुत्र निकल आए परंतु बिनता के दो बच्चे नहीं निकले विनता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला एक अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया माँ तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है इसलिए तू अपने उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी जिससे डाह करती है यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग न किया तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा कर इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है इस बालक का नाम अरुण हुआ एक बार कद्रो और विन्ता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी कि उन्हें पास ही नाम का घोड़ा दिखाई दिया यह अश्वरत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ बलवान विजयी सुंदर अजर दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी सौनक जी ने पूछा सूत नंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था अमृत मंथन के समय उच्च घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ उग्र सर्वाजी महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे